चले उन्नी सापार चतुरंगिने अनी बहुधार विविध भांति बाहन रथ जाना विपुल बरन पता को धजनाना चले मत गज घने घनेरे प्रावित जल दरुत चनु बरन बरन समर ही बहु माया। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगनी सेना चली की बहुत सी अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हूँ रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं अति विचित्र बात से कटक तक, तक दिख सिंधू छुभित पयोधिक घोर रही प्रलय समय के घन घन जनु गाज अत्यंत पवित्र भोज शोभित है मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे समुद्र हो गए और पर्वत डगमगाने लगे इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। न फेरे होना मारु राग सुभ सुखदाय हरिनाद बीर सब करही निज निज बल पौरु सो चरही कही दसानन सुनु सुटाऊ मरदहू भालुक पिन के ठटाऊ हो हो भूप भाये फौज यह सुधि जब रघुबीर दोहाय भेरी नफेरी तुरही और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है सब वीर सिंहनाथ करते हैं और अपने अपने बल पर उसका बखान कर रहे हैं रावण ने कहा हे hey उत्तम योद्धाओं, सुनो तुम रीछ बांडरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई जब सब बांडरों ने यह खबर पाई तब ये श्री रघवीर की दुहाई देते हुए दौड़े शाल कराल मरकट भालुकाल समान ते मानू सपक्ष उड़ाही भूधर दिंदनाना बानते नख दसन शैल महाद्रुमाुध सबल संकन मानी जय राम रावण मत गज जैसु जैसु बखा नहीं वे विशाल और काल के के समान कराल वानर भालू दौड़े मानो पंख वाले पर्वतों समूह उड़ रहे हों वे अनेक वर्णों के हैं वे अनेक वर्णों के हैं नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते रावण रूपी मत हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जै, जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं जय जयकार करे निज निज जोरी जान भी भीर तर उतरा वन ही बखान दोनों ओर के योद्धा जय जय करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए रावण बिरथ रघुबीरा देख विभीषण भयीरा अधिक प्रीति मन भाषे नंद चरण कह सहित सने थ नहीं तन पद बलवाना। खा कह जय सुसंदन आना रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देख विभीषण अधीर हो गए प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे पूर्वक कहने लगे हे नाथ आपके न ना रथ है न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही है वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा कृपा निशान श्री राम जी ने कहा हे सखे सुनो जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है सौरज धीरज तीरथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजापता बल विवेक दम पर घोरे क्षमा कृमा कृपा समताजोरे ईस भजन सारथि सुजान विरति चर्म संतोष कृपाण दान परसु बुद्धि शक्ति सूर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरे से रथ में जोड़े हुए हैं इस ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है अमल चल मन त्रोन समाना समझम नियम से ले मुख नाना कवचया भेदे भे प्रगुर पूजा उपाय सखा धर्म में असरथ जाके जीतन कहन निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है श्रम मन का वस्मी होना अहिंसादि यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण है ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है हे सखे ऐसा धर्म रस जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है महाअज संसार जीत सके सो वीर जा के असर दृढ़ सुनऊ सखा मति सुनि प्रभु पचनम विभीषण हर सि गहे पद कंज एम स मुह राम कृपा सुखपंज पुंज उत्पचार दस कंधर तयंगद हनुमान लड़त निशाचर भालु कपी कर प्रभुवानी हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है रावण की तो बात ही क्या है प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीच वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं